फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन जब आप उत्तम मनुष्यों में प्रतिष्ठा और दुष्टों में तिरस्कार धारण करें तभी शत्रुओं के विजय के लिए योग्य होवें मनुष्य कैसे गृह को बनावें इस विषय को कहते हैं भावारथ मनुष्यों को चाहिए कि जो सब ऋतुओं में सुख कारक धन धान्य से युक्त वृक्ष पुष्प फल शुद्ध वायु जल तथा धार्मिक और धनाढ्यों से युक्त गृह उसको बनाकर वहां निवास करें जिससे सर्वदा आरोग्य से सुख बढ़े फिर वह राजा किनका क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन जो ठग आदि दुष्ट शत्रुओं को बांधने वाले और प्रजाओं के पालन में तत्पर धार्मिक जन हो उनके विश्वास से राज्य के कृत्यों को शोभित करिए फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन आप विमान आदि वाहनों को स्थापित कर पक्षियों के सदृश अंतरिक्ष मार्ग से गमन और आगमन करके तथा उत्तम पुरुषों के साथ विजय को प्राप्त होकर सबसे श्रेष्ठ होइए भावार्थ हे राजन शूर धार्मिक जनों की सत्कार पूर्वक उत्तम प्रकार रक्षा कर शत्रुओं का निवारण कर उत्तम गृहों में पितरों और स्वामी जनों के लिए सुंदर भोगों को देकर अपने यश का विस्तार करो फिर मनुष्यों को कैसे गमनादिक करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन युद्ध के बिना भी जब-जब कार्य के लिए गमन आप करें तब-तब शीघ्र ही जाना चाहिए और शिथिलता पैरों से वाह वाहनों से जाने में नहीं करनी चाहिए फिर ये राजा आदि क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों तुम जैसे जल ऊंचे स्थान से नीचे स्थान को शीघ्र जाता है और जैसे बाज आदि पक्षी मांस के लिए शीघ्र जाते हैं वैसे भूमि अंतरिक्ष वा जल के वाहनों से शीघ्र जाओ इस सुक्त में राजा वीर संग्राम गृह शूरवीर और यान कृत्त के वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 46वां सुक्त और उनती समा वर्ग समाप्त हुआ अब 21 रिचा वाले सता में सुुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में क्या करके राजा शत्रों से नहीं सहने योग्य होए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो ब्रह्मचरीत जित और युक्त आहार विहारों से शरीर और आत्मा के वल से युक्त होते हैं उनको संग्रामों में सहने को शत्र समर्थ नहीं हो सकते हैं फिर मनुष्य किसका सेवन करके क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जिसका उत्तम स्वाद और जिससे बल बुद्धि तथा पराक्रम बढ़ते हैं उसके सेवन से शत्रुओं को जीतकर निष्कंटक राज्य का सेवन करो फिर सोम औषधि क्या करती है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जिस पिए हुए से वाणी बुद्धि शरीर बढ़े और जिससे शास्त्र उत्तम प्रकार ग्रहण किए जाएं इसका ही सेवन करना चाहिए न कि बुद्धि आदिकों के नाश करने वाले का फिर वह सोम क्या करता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो सोम लता रूप औषधि का रस वायु के साथ भूमि को किरण के साथ सूर्य को धारण करता है उसको ग्रहण और सेवन करके सब रोग रहित होवो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे विद्वान जनों आप लोग सूर्य के सदृश प्रातः काल से लेकर प्रयत्न से विद्याओं को प्रकाशित करके सुख को प्राप्त होवो फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन जैसे मध्यान्न में वर्तमान सूर्य संपूर्ण समीप में वर्तमान जगत को प्रकाशित करता है वैसे न्याय में वर्तमान हुए आप वादी और प्रतिवादी जनों की व्यवस्था करके राजनीति से न्याय को प्रकाशित कीजिए भावार्थ जो राजा मनुष्यों की परीक्षा लेने वाला और सबको न्याय मार्ग से ऐश्वर्य को प्राप्त कराने और दुख से और संग्राम से पार पहुंचाने वाला और सदा धर्म पूर्वक नीति युक्त होवे वही इस संसार में प्रशंसा को पावे राजा अपने आश्रतों के प्रति कैसा बर्ताव करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ राजा बड़े प्रयत्न से अपने अधीन प्रजाओं को विद्या और अभय सुख से युक्त करे जिससे सब प्रजा अनुकूल होवे फिर वह राजा किनके प्रति कैसा व्यवहार करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ प्रजा और सेना के जनों को चाहिए कि राजा से ऐसी प्रेरणा करें कि आप हम लोगों को उत्तम वाहनों में उत्तम प्रकार बैठाकर अधिक धन प्राप्त कराइए जिससे हम लोगों के वंचन को कभी मनुष्य ना करें अर्थात हम लोगों को कभी ना ठगें फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे राजन जैसे सब जन सुवर्ण आदि धन की इच्छा करते हैं वैसे ही आप अपनी प्रजा के पालन की इच्छा करिए और संपूर्ण प्रजाएं जैसे उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी यथार्थ ज्ञान अवस्था और विद्वानों के संग को प्राप्त होवें वैसे करिए फिर वह राजा क्या करे और प्रजाएं उसका किसके लिए आश्रयण करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य जैसे सर्वत्र सहायक परमेश्वर को पुकारते हैं वे वैसे ही राजा का भी सर्वत्र आश्रयण करें फिर वह कैसा हो और उसकी रक्षा कौन करे इस विषय को कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों जो राजा संपूर्ण विद्या और किए हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य से युक्त बहुत मित्रों वाला और अपने सदृश श्रेष्ठ का रक्षक दुष्टों को दंड देने वाला सब प्रकार से निर्भयता करता है उसकी रक्षा सबको चाहिए कि सब प्रकार से करें फिर राजा और प्रजाजन कैसा बर्ताव करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजा और प्रजाजनों जिस शुद्ध न्याय और श्रेष्ठ गुणों में राजा बर्ताव करे वैसे इस विषय में हम लोग भी बर्ताव करें और सब मिलकर मनुष्यों के दोषों को दूर करके गुणों को संयुक्त करके सब काल में न्याय और धर्म के पालन करने वाले होवें फिर उस राजा का कौन गुण सेवन करते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं उनको नीचे के स्थान को जल जैसे और पुरुषार्थी को लक्ष्मी जैसे वैसे संपूर्ण विद्या संपूर्ण ऐश्वर्य और संपूर्ण आनंद प्राप्त होते हैं फिर कौन किन से पूछें और समाधान करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे विद्वान जनों हम लोग आप लोगों से पूछते हैं कि इस संसार में कौन ईश्वर की प्रशंसा करता कौन सबका न्याय से पालन करता और कौन विद्वानों का सत्कार करता है इन प्रश्नों का क्रम से उत्तर जो विद्या के योग से धन से युक्त है वह सर्वदा परमेश्वर की स्तुति करता है और जो न्यायकारी राजा पक्षपात का त्याग अपराधी को दंड देता और धार्मिक का सत्कार करता है वह सर्व है और जो स्वयं विद्वान गुण और दोषों का जानने वाला है वही विद्वानों का सत्कार करने योग्य है यह उत्तर है फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो मनुष्य दुष्टों दुष्टों को ताड़न करता श्रेष्ठों श्रेष्ठों का सत्कार करता अन्य की वृद्धि देखकर द्वेष करने वालों को दंड देता और प्रसन्नों का सत्कार करता हुआ संपूर्ण वादी और प्रतिवादी के वचनों को यथावत सुन के सत्य न्याय को करता है वही राजा होने को योग्य है फिर वह राजा क्या नहीं करके क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा वृद्ध जनों के मित्रपन का त्याग करके नीच मित्रों को प्राप्त होता है वह कल्याण से चुत होता है और जो अनभिज्ञ मित्रों का त्याग करके अभिज्ञों को मित्र करता है वही पूर्ण आयु भर सुख से पार होता है फिर यह जीवात्मा कैसा होता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे बिजली पदार्थ के प्रति तद्रूप होती है वैसे ही जीव शरीर शरीर के प्रति तत् स्वभाव वाला होता है और अब वह विषय के देखने की इच्छा करता है जब उसको देख के तत् स्वरूप ज्ञान इस जीव को होता है और जो जीव के शरीर में बिजली के सहित असंख्य नाड़ी हैं उन नाड़ियों से यह सब शरीर के समाचार को जानता है